पत्रावली एक सौ इक्यानवे कुमारी मेरी हेल को लिखित चौवन पश्चिम तैतीसवा रास्ता न्यूयॉर्क 22 जून अठारह प्रिय बहन भारत से भेजे गए पत्र और पुस्तकों का पार्सल मुझे सुरक्षित मिल गया श्री सैम के पहुंचने की खबर जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है मैं आश्वस्त हूं कि वे बिडर्स से अच्छी तरह सचेत हैं एक दिन रास्ते में मैश के एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई वह एक अंग्रेज है जिसके नाम का अंत नी से होता है वह बहुत भद्र आदमी था उसने कहा कि वह ओहियो में किसी सैम के साथ उसी घर में रह रहा है मैं अच्छी दशा में करीब करीब उसी पुराने ढंग से रह रहा हूँ कभी इच्छा होने पर जब बोल सकता हूँ बोलता हूँ और जबकि मौन रहने के लिए कहा जाता है तो बलपूर्वक मौन रहता हूँ मैं नहीं जानता कि क्या इस ग्रीष्म में ग्रनेकर जा सकूंगा। किसी अन्य दिन कुमारी फार्मर से मुलाकात हुई थी वह जाने की जल्दी में थी इसलिए बहुत थोड़ी बात उनसे हो सकी वह बड़ी ही भद्र और कुलीन महिला है तुम्हारा ईसाई विज्ञान का पाठ कैसा चल रहा है आशा करता हूं तुम गृनेकर आओगी वहाँ वैसे लोगों की एक बड़ी संख्या तथा साथ में प्रेतवादी मेज आदि घूमने की क्रिया हत्यरेखा पंडित ज्योतिषी आदि तुम्हें मिलेंगे वहां तुम्हें सभी उपचार मिल जाएंगे तथा कुमारी फार्मर की अध्यक्षता में सभी वादों का भी परिचय मिल जाएगा लैंडस किसी दूसरी जगह रहने के लिए चला गया है इसलिए मैं अकेला हो गया हूं। मैं अधिकतर बादाम फल और दूध पर ही रह रहा हूं, और यह मुझे बहुत अच्छा और स्वास्थ्यकर भी लगता है आशा करता हूँ कि इस क्रिसम में मेरा वजन तीस या चालीस पाउंड कम हो जाएगा मेरे आकार के लिए वह बहुत बिल्कुल ठीक होगा श्रीमती एडम्स द्वारा दिए गए टहलने से संबंधित पाठों को एकदम भूल गया हूँ जब वह न्यूयॉर्क दोबारा आएंगी, मुझे उन्हें पुनः सिखाना होगा मैं समझता हूँ गांधी बोर्टन से भारत के रास्ते इंग्लैंड गए हैं मैं उनकी अभिभाविका श्रीमती हार्वर्ड तथा उसकी असहाय अवस्था के बारे में जानना चाहूँगा मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह लंगोटी वाला अटलांटिक ने डूबा नहीं बल्कि अंततः पहुंच रहा है इस वर्ष में मुश्किल से अपना मस्तिष्क स्वस्थ रख सका और व्याख्यान देते नहीं फिरा भारतवर्ष से वेदांत दर्शन के तीन महान भाष्य द्वैत विशिष्टाद्वैत एवं अद्वैत इन तीन महान संप्रदायों से जिनका संबंध है मेरे पास भेजे जा रहे हैं आशा करता हूँ वे सुरक्षित पहुंचेंगे तब सचमुच मुझे एक बौद्धिक तृप्ति मिलेगी इस ग्रीस्तम में वेदांत दर्शन पर एक पुस्तक लिखने की सोचता हूं यह संसार सदा सुख और दुख शुभ और अशुभ का मिश्रण रहेगा यह चक्र सदा नीचे ऊपर चलता रहेगा विनाश और प्रतिस्थापन अनिवार्य विधान है वे धन्य है जो इनसे परे जाने के लिए संघर्षरत हैं हाँ मुझे प्रसन्नता है कि सभी बच्चियाँ अच्छी तरह काम कर रही हैं किंतु दुख है कि इस शरण में भी कोई पकड़ में नहीं आया और प्रत्येक शरण में अवसर क्षीण होता जाएगा यहाँ मेरे आवास के निकट वाल्ड वाल होटल है जो बहुत पदवीधारी किंतु दरिद्र यूरोपियनों की प्रदर्शनी का अड्डा है जहाँ यहाँ की थनाधिकारियाँ उन्हें खरीद सकती हैं तुम यहाँ कोई भी चुनाव कर सकती हो स्टॉक बहुत है और विविध है यहाँ वैसा आदमी भी होता है जो अंग्रेजी में बात नहीं करता कुछ दूसरे ऐसे हैं जो तुतलाते हुए बोलते हैं जिसे कोई नहीं समझ सकता और अन्य अच्छे अंग्रेजी में बातें करते हैं किंतु उनका सहयोग उतना बड़ा नहीं होता है जितना गूँगे लोगों का लड़कियां उन्हें पूरे पूरा विदेशी नहीं समझती जो साधारण अंग्रेजी बोलते हैं जब अजीब एक अजीब पुस्तक में मैंने कहीं पढ़ा है कि एक अमेरिकन जहाज पानी भरने के कारण डूब रहा था लोग हताश हो चुके थे और अंतिम सांत्वना के रूप में वे चाहते थे कि धार्मिक उपासना की जाए जहाज पर एक अंकल जॉश थे जो प्रेस चर्च के गुरजन थे वे सभी अनुनय विनय करने लगे अंकल जोश कुछ धार्मिक उपचार करो हम सभी लोग मरने वाले हैं अंकल जोश ने अपना हेट अपने हाथ में लिया और शीघ्र ही उसने देर सा चंदा इकट्ठा कर लिया उतना ही वह धर्म के विषय में जानता था ऐसे अधिकांश लोगों का करीब करीब यही लक्षण है वे जानते हैं और सदा यही जानेंगे कि सभी धर्मों में चंदा ही इकट्ठा किया जाता है प्रभु उन्हें सुखी रखें अभी नमस्कार मैं भोजन करने जा रहा हूँ मुझे बहुत भूख लगी है सस्ने तुम्हारा विवेकानंद